भूलवंडावन बिहारी लाल की जय शा गिरीन्द्र बिहारी देवजू की जय श्री निताय गौर हरिमो श्री भावना सार संग्रह ग्रंथ की जय परम कूज श्री बड़े बाजी महाराज की जय श्री गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय जय राधार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 श्रीरा रमण हरि गोविंद जय जय हरि गोविंद जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय राधारमण हरि गोविंद जय जय राधारमण रमण हरि गोविंद हरि लाल की जय श्री कृष्ण बलराम की जय ओं नमो भगवते पुराण पुरुषोत्तमाय ओं जयति पराशवूनु सवती हृदय नंदनोंभ्यास यमलगल्तम वाग्म ममक जगत्प्य विश्वसर्ग विसर्गा नवलक्षण लक्षकृष्णाक्षम जगद्धा नमा तत्दय प्रेरणया प्रवर्तिहमरा तो कोपी तस्य हरे पदकमल वंदे श्री चैतन्यदेव वन्दे हम वंदेहम श्री श्रीगुरोपकमल श्रीगुरू वैष्णवाई श्रीरूप साग्र जात सह गण रघुनाथान्वित सजीव साद्वैतम सवधूत पर्जन सहित श्रीकृष्ण चैतन्यदेव श्रीराधापादा सह गण लललता शाखान्विताई केश चरणकमलोशेषादम्या या साध्या प्रेम सेवा परई साध्यावाच्चरितालौल्य सां पृथयत मधुना मानसी मनसी मेवा भाव्यागाजिमनचल नैतिकौमी नारायण नमस्कृत्य नरम चोत्तम देवी सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरये नारायणाय नारायणा नम नार नरोत्तमाय नमः दिव्य सरस्वत नम व्यासा नम नमो धर्मा नम कृष्णा बेधसे ब्राह्मणे नमस्कृत्य धर्मा वक्षे सनातना वाछाकलतुभ्य कृपा सत्ता पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः बोलो श्री वृंदावन बिहारी परम मंगल श्री, श्री भावनासार संग्रह में श्री कृष्णदास तात् रसिक महानुभावों के दिव्य अनुभवों के सार का संग्रह करते हुए श्री निशांत लीला का मानसी स्मरण कर रहे हैं और एक मार्ग स्थापित कर रहे हैं एक पथ स्थापित कर रहे हैं जिसके आधार पर साधक भी मानसी सेवा करते हुए और स्वरूप सेवा करते हुए भी अपने अंतिंत स्वरूप के द्वारा सेवा उस सेवा को मानसी के साथ में जोड़ करके स्वरूप सेवा का भी संपादन कर सके तो दोनों प्रकार की पद्धतियों में जहा एकांत में बैठकर के कोई विरक्त साधक मानसी सेवा के द्वारा मानसी उपचारों के द्वारा सेवा कर रहा है अथवा वह उपचार के द्वारा भी स्वरूप सेवा करते हुए विराजमान है दोनों ही स्थितियों में उसका यथावस्थित देह अंत देह के साथ में पूरी तरह से मिल जाए ट्यून हो जाए और ट्यून होने पर जैसे भीतर का जो राग है वो बाहर बीणा के वाद्य में रूपी वाद्य में और बिना रूपी वाद्य में जो कुछ भी गाया जा रहा है उसकी झंकृति सीधी अब उसके हृदय में गुजाए इस रस का आस्वादन प्राप्त करते हुए श्री निशांत लीला का स्मरण श्री सिद्ध कृष्णदास तात्पाद यहां कर रहे हैं और उस पूर्व प्रसंग में ये निरूपण कराए कि नव मंजरी भी जागी है अपनी कुंज में नव कुंज में जाकर के जल्दी से तैयार होकर के श्री गुरु मंजरी उनके पास में पधारी है श्री गुरु मंजरी और अन्य मंजिरी गां हरी लाल की जयता हरी तो अन्य मंजरीगण और श्री गुरु मंजिरीगण जो अपने से वरिष्ठ है उन वरिष्ठ मंजरीगणों के वक्षस्थल के ऊपर कोई सूत्र रहित माला का दर्शन करके उनके श्री अंग के ऊपर मिलन के चिन्हों का दर्शन करके परास करती हुई अनुमान करती हुई कह रही है कि अरी सखीर मालूम होता है तू रात्रि भर जागी है तत्तः ये जो मिलन के चिन्ह हैं ये मिलन के चिन्ह श्याम सुंदर के साथ में मिलन के नहीं हैं श्री प्रियाजू के साथ में परम तादात्म्यापन्न होने पर प्रिया के चिन्ह इन सखियों के इन मंजरियों के श्रीअंग में भी प्रकट हो गए क्योंकि तो रस की एक रीति है कि ये स्वयं साक्षात् तो श्याम सुंदर के साथ में कभी मिलन करना चाहती नहीं है परंतु श्री स्वामी के साथ में इतनी भावापन्न है कि स्वामी के चिन्ह इनके श्री अंग में स्थापित हो जाते हैं और वो जो आस्वादन है वो आस्वादन ही सर्वोत्तम आस्वादन है तो उस समय वयस्का जो मंजरी गण है वे अपनी या अपनी संवर्तनी जो सखी गण है उन गणों के साथ में नर्म नर्म कहते हैं ऐसा पर जिसमें पर्यास करने वाला भी आनंदित हो और जिसका परस किया जाए वो भी आनंद ले उसका नाम है नर्म अन्य एक जनास पर दूसरा उसका आनंद ले दूसरा लज्जा का अनुभव करे तो उसको हम नर्म नहीं कहेंगे उसको हम हंसी कहेंगे खिल्ली उड़ाना कहेंगे उसको परिहास नर्म नहीं कहा जाएगा नर्म में वो खिल्ली उड़ाने में यही अंतर है कि नर्म में दोनों पक्ष समान रूप से उत्फुल्ल होते हैं आनंदित होते हैं जबकि निंदापूर्ण जो चेस्टाइजाइज चेस्टाइजिंग है जो निंदा करना है उसमें एक पक्ष आनंदित होता है दूसरा पक्ष दुखी होता है परंतु तो यहां नर्म परिहास में दोनों से आनंदित होते हैं तो ह्यूमर और चेस्टाइज ये दोनों चीजों में कहीं जो अंतर है वो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत अंतर वो स्पष्ट अंतर वो यहां पर दिख रहा है तो सभी पर रही है और झन स्वस्वाक्ष भृंगी तथ लीढ़ वक्षसा इन सखियों ने अपनी अक्ष अक्षभृंगी माने अपने नेत्रों को अपनी सखी सं का जो अग्रवर्तन जो मंजरी है उन मंजरियों के वक्षस्थल के ऊपर अपनी आंखों को गड़ा रखा है और आंखों को गड़ा गड़ाने पर इनकी आंखें हो गई हैं मानो भ्रमर और उन सखी के वक्षस्थल उनके श्रेयंग वो हो गए हैं कमल तो कमल के ऊपर जैसे भौरा विराजमान है ये हिंदूपण कर अब दसवां श्लोक देख रहे हैं कि निशांत से वो चित माल्य बीट का चित्ता अत काच अनंग बद्धांग युव द्वोलत सौरभ्य सौलभ्य वती रसोच्चला सखी उस समय निशांत सेवोचित माल्य बीट का ये सखी अब भीतर भी नुकुंज मंदिर के निवृत निकुंज मंदिर में भी कहीं प्रवेश कर रही है अफ अच्छा अभी प्रवेश नहीं भी किया है तो बाहर ही पहले से कुछ तैयारी कर रही है तो निशांत की सेवा के उचित रात्रि समाप्त होने वाली है उस सेवा के उचित कोई पान के पत्ते तोड़ करके लाई है माल्य कोई बीटका के पत्ते कोई माला के लिए सुंदर फूल उस समय ही चैन करके ले आई कृत्यात् चित्ता तो माल्य बीटिका और कृत्य कृतिमा माने और भी जो कुछ भी तो रातक काल के समय आवश्यकता पड़ेगी अर्थात सोहिनी जो मंदिर वस्त्र करने के लिए मंदिर वस्त्र पहुंचा इन सबों को तैयार करके उनकी तैयारी में ये सब सखी युक्त हो गई है और उस सेवा के लिए अपने अपने सामान को अपनी अपनी सेवा सामग्री को ये तैयार कर रही है तो माल्य बीट का फूल बीट का माने बीड़ी कृत्य माने मंगला के पूर्व जो निकुंज मंदिर उसके परिष्कार करने के लिए जितनी भी सामग्री है उसमें आत्तचित्ता इन्होंने अपने चित्त को लगा दिया है अर्थ काचदाह उस समय एक मंजरी अपनी सखी से बोली मंजरी मंजरी से धीरे से चर्चा कर करी ज्यादा जोर से नहीं बोल है, अभी रही है अभित्रियालाल सो रहे इसे धीरे धीरे बोल रही है फुसफुसाती हुई कि बदल सौरभ्य सौलभ्य बति अभी सखी मैं तुझे पहचान गई पहचान गई तू ने श्री प्रिया लाल के श्री अंग की सौगंध को सुगंध को अवश्य ही सूधा होगा इसीलिए तू इतनी प्रफुल्लित हो रही है तेरे मुख के ऊपर जो अपूर्व प्रफुल्लता दिख रही है वो इसलिए दिख रही है कि श्री प्रिया लाल उनके श्रीअंग की अपूर्व सुगंध को तू नहीं सुना है ये रसजनों के अनुभव दम्य अत्यंत गुढ़ नुपुंज मंदिर में अपूर्व से सुगंध का प्रिया जी के श्रीअंग की गंध और श्री लाल जी के श्री अंग इनका गोबार उठता है और गुवार उठ करके दोनों गंध मिलती हैं और दोनों गंधों को मिलकर के एक अद्भुत गंध हो जाती है और उस अद्भुत गंध के बीच में श्री रसिजन दर्शन रसिकौर हरी गो राधा कृष्ण मिले तनु महाप्रभु का दर्शन करती हैं सुगंध के बीच में ये महाप्रभु के दर्शन करने की अद्भुत अद्भुत पद्धति है अद्भुत अद्भुत स्थिति हो सकती है अभी सुगंध मिलने पर जो गुवार उठा उस गुवार में श्री श्याम के अंग की अंग्रभु का दर्शन अंगकांति नील अंगका और गौर अंगका ये दोनों उठ रही है और इनके बीच में वे दर्शन कर ले कहीं कहीं रसिक ने वर्णन किया कि जो ज्योति फुहारो कुंज को ब्रह्म सुप्रकाश कुंज से ज्योति का फुहारा उठता है और उस उन फुहारे के बीच में दोनों अंग जो दो ज्योति मिलती हैं उनके बीच में कभी कभी रसजन महापुरुष श्री महाप्रभु का दर्शन कर लेते हैं और जो ज्योति का फुहारा मिलता है वो उपता है वही ब्रह्म जो होकर के भी विराजमान ब्रह्म परमात्मा भगवान होकर के वही विराजमान होता है तो कह रहे हैं अनंग बद्धांग प्रियालाल दोनों के दोनों अनंग मन ऐसा प्रेम जहां रोम रोम परस्पर सेवा करना चाहे उसका नाम है अनंक मन में सोया हुआ भाव रहे उसको कहते हैं प्रेम जब वह भाव चेष्टाओं में परिवर्तित हो जाए तो उसको कहते हैं काम हमारे व्रज के रसकों की बोली में काम प्राकृत वाला काम नहीं उसको कहेंगे काम और जब रोम रोम परस्पर सेवा करने के लिए प्रियालाल का प्रस्तुत हो जाए उसको रसजन कहते हैं अनंक्रुदाजी उनकी पंक्ति है कि प्रेम जो कहियत मन काम कहत रंग, और अंग अंग व्यापत रहे कहत काशा दे रही हैं कि जो स्थाई भाव के रूप में हृदय में सोता हुआ रहे उसका नाम है प्रेम स्थाई भाव कृष्ण भगवत भक्ति भाग, का कृष्ण भक्ति का स्थाई भाव है जो कृष्ण रति उसको ही प्रेम कहते हैं प्रेम ही स्थाई भाव होकर के विराजमान है तो प्रेम जो करी है तो मन मन में जो स्फूर्ति है उसका नाम है प्रेम परंतु तो अभी चेष्टाओं में नहीं आया स्फूर्ति जब चेष्टाओं में आ जाएगी तो उसको कहा जाएगा काम हमारे रसकों की बोली में काम प्राकृत वाला काम नहीं तो काम कहत रतरंग जब चेष्टाओं में रथरंग के रूप में चेष्टाएं प्रकट होंगी उसको ही रसिक जन, के जो रसिक जन है वे रसिकवर जन उसे काम कहकर के संबोधित करते हैं और अंग अंग व्यापक रहे ताप कहत अनंग और जो अंग अंग में व्यापत हो व्याप्त होकर के रहे अंग अंग एक दूसरे की श्री प्रिया जी लालजी की और लालजी की सेवा करना चाहे उसका नाम अनंग अनंग है तो कह रहे हैं अनंग श्री सरकार, अनंग में एक दूसरे के अंग में अंग समय हुए विराजमान जहां सखीगरण जो नुकुंज में विराजमान सखीगण उनकी भी बड़ी विशेष विशेषता कि वे सर्वदा श्री प्रिया दोनों के कमलों को कमल से मुक्कमल को मुक्कमल से वक्षकमल को वक्षकमल से श्रीहस्त कमल को श्रीहस्त कमल, कमल से श्री चरण कमल को चरण कमल से कमल को कमल से मिलाती हुई विराजमान होती हैं और युगल को परस्पर जानती हैं कि परस्पर श्रीअंग के संस्पर्श के कारण ही इनको परम परम सुख की प्राप्ति होगी इसलिए कमलों का कमलों के साथ में यदि प्रेम की विफलता में कमल प्रथक पृथक भी हो रहे हैं तो ये सकीरण कमल को मिलाती हुई श्री मंदिर में विराजमान होती है तो अनंग बद्धंग अनंग में जिनके श्रीअंग परस्पर बधे हुए हैं युव छलत सौरभ उस समय श्री युवद्व दोनों जो युगल यो सरकार हैं उनके श्रियंग से उस समय सुगंध का अपूर्व गुवार निकलता है और उच्छलत सौरभ गुवार के रूप में निकलने वाला जो सौगंध है उससे सौलभ्यू ने अवश्य ही नहाई होगी इसकी इसके कारण ही रसो चला तू रस में उच्चल हो रही है रस में ऐसी विफल हो रही है ऐसे परिहास कर रही है बोले अजी सखी मुझसे नहीं छिपेगी मैं तेरे मन की बात को जानती है जानती हूं क्योंकि मानो ये अपने आप संकेतित हो रहा है कि जो समान अनुभव वाले हैं वे दूसरे के चिन्हों को देख करके उनको पहचान जाते हैं उस भाव को पहचान जाते हैं तो रसोच्चल द्वारस निशांत सेवोचित तो माल्यवर्धिका इन दासियों ने रात्रि के समाप्ति पर निशांत याम में सेवा करने के लिए जितनी भी पुष्प और बीट का पान इत्यादि जो तैयार करने हैं उन सारी सामग्रियों को पहले से इकट्ठा किया और इकट्ठा करके कृत्यात्ता सेवा में ही अपने चित्त को लगा कृत्य माने सेवा कर्तव्य उस कर्तव्य में उन्होंने अपने चित्त को लगा दिया अत काचदाहता उस समय एक सखी तामा माने अपनी ही समान संवर्ती जो सखी है उन संवर्ती सखी से किसी अपनी ही अः सखी सखी से उस समय कह रही है अन्य सखियों से कह रही है तो ता, अन्य सखियों से उस समय कहा कि अरे सखी तू जो रसोत चला हो रही है रस में इतनी विभल हो रही है शिथिल दिख रही है मैं जान गई जांगई कि अनंग बद्धांग युव श्री युगल सरकार वे अनंग प्रेम में रोम रोम जहां सेवा करने के लिए प्रस्तुत है का कहीं नाम नहीं। ये इस प्रेम की विशेषता यहाँ प्राकृत काम का निज स्वार्थ का तो निकुंज मंदिर में प्रवेश भी नहीं केवल परस्पर जो सुख देना है उस सुख में ही दिव्य जो परस्पर सुख प्रदान करने की प्रेम सेवा भावना है एक शब्द का प्रयोग करते हैं प्रेम सेवा उस प्रेम सेवा में एक दूसरे को के अंग से अंग जहां समाये हुए विराजमान हो रहे हैं जहां कमल से कमल मिल रहे हैं या मिलाई जा रहे हैं सखियों के द्वारा उस समय उच्छलत सौरभ है श्री युगल सरकार के श्रीअंग से जो सुगंध अपूर्व रूप से प्रकट हो रही है उस सुगंध को सौलभ्य आज तू ने सुलभ किया है उसगंध को तू ने प्राप्त किया है इसलिए तू चला हो रही है रस में विफल हो रही है ये स्वभावक् अलंकार जो है वो स्वभावक् अलंकार अनंग बदांग युवो युव युव उच्छलत सौरभ उनकी सुगंध से तू व्यालित हो रही है जानित जालात पद्मा, जाला गाल तलास्य चंचु दोनों धुनोप्तिम पररभ्य की दृढ़ अरी सखी तूने क्या दर्शन किया नहीं किया है तो चल चल अब ये सहचरी का स्वभाव है कि जो सुख दर्शन करती है उसका वर्णन किए बिना सखी रह नहीं सकती हम्म सखी का स्वभाव सखी जो कुछ भी दर्शन करती है उसका वर्णन किए बिना सखी रह नहीं सकती क्योंकि सुख सर्वदा बांटने पर बढ़ता है और दूसरा जो है वो सुख सर्वदा दुख जो है वो कहने से उल्टा और कुछ कम होता है परंतु सुख बढ़ता है तो दुख कहने से घटता है और सुख बांटने पर बढ़ता है यह रस की रीति है तो जानित, अरे सखी चल चल तू जानती है जो तो गता से पदमा चल चल अरे सखी जाल माने श्री नुकुंज मंदिर की जो जाली है उन जाली में जाली के छिद्रों में या मार्ग में अवकाश में पद्मा, अपने मुखकमल को रख के अपन दर्शन करें श्री प्रिया लाल की वो शोभा का हम दर्शन कर रहे दर्शन कर करें ऐसा कहकर के श्री नुकुनी मंदिर में जो सुंदर लताएं हैं, वे लताई ही पर्दे के समान हैं। उनमें कहीं उंगली डाल करके उनमें अवकाश बना करके और उस उंगली और लता इनके अवकाश के बीच से अपने मुख्मल को रख करके नए से उस रूपमाधुरी का दर्शन करती हैं तो जाल अद्वत माने जाल अद्व माने मार्ग जाली का जो मार्ग है उसमें गतिमा ने स्थापित किया है आस्य पदमा जिन्होंने अपने मुख कमल को आस मने मुख, मुख कमल, अपने पद्मल को जालियों के अवकाश के बीच में स्थापित करके सदमान तरालय सखी श्री नुकुंज मंदिर जो है उस नुकुंज मंदिर के भीतर सदमान उन घर के भीतर अरी सखियो स्वदृशा प्रहृतियों अपनी जो आंखें हैं उन आंखों को स्थापित करके दृष्टि देकर के तुम उनका दर्शन करो उनका दर्शन करो स्वदेश प्रहृत उनका दर्शन करो ये इसको देखना कांतव नितानता तन उल्लास से चंचु चंचव नितान्त अतन उल्लास से चंचु समय दोनों के दोनों श्री राधा कृष्ण कांत कांत माने प्रियालाल दोनों के दोनों नितान अतनुलास से अतनु माने जिसका शरीर नहीं है ऐसा कौन सी वस्तु होगी शरीर जिसका नहीं है वो शरीर नहीं है इसका मतलब कामदेव कामदेव को कहा जाता है अतनु शिवजी ने उसको जला दिया था इसलिए कामदेव का नाम हो गया यहां पर प्राकृत वाला कामदेव नहीं जलाने वाला परंतु नाम तो आएगा इस दिव्य काम के लिए भी वही नाम अतन हुए अतन माने काम कामडे जिसका स्थूल शरीर नहीं है जो बिना शरीर का होकर के विराजमान है तो कांत नितान्त अतन लास से चंचु ये प्रियालाल दोनों ही काम के नृत्य उनके लिए अत्यंत अत्यंत चंचु माने लोभ ही है अतन लास से चंचु चंचु माने इसके लिए चंचल होकर तो के लोभी होकर के ये विराजमान है तो श्री राधा कृष्ण कामदेव के लाने नृत्य में अत्यंत, अत्यंत लोभी चंचल होकर के विराजमान है चंचल मान लोभी उत्सुक होकर के विराजमान है दिनोत्प्तमी दृक अरे चल चल देखे देखें वे कैसे शयन कर रहे हैं उस समय उनकी कैसी शोभा है धुनौती मैंने प्राप्त कर रहे हैं सुप्तिम एक दूसरे का पर्रमण करके वे कैसे शोभा को प्राप्त कर रहे हैं चल देख दोबारा जानित जालाद गता से पदमा जानित माने अरी सखियो जान लो जान लो चलो चलो देखें देखें जानित माने देखे देखें, देखें। जाने जाने जानेदमा मान नुकुंज मंदिर के जाल में अपने मुख को रखकर के अवकाश से अपने नयों के द्वारा श्री प्रिया लाल की जो अपूर्व शयन करने की शोभा है उसका हम दर्शन करें सदमान तरह वे अपने निवृत नुकुंज मंदिर में भीतर शयन कर रहे हैं स्व दृश्य प्रहृतियों अपनी आंखों से देखो इन आंखों को धन्य कर लो धन्य कर लो कांता ये राधा कृष्ण परम परम सुंदर है नितांत अतनु लास्य चंचु, ये अतनु माने कामदेव उनके माने नृत्य में अत्यंत अत्यंत लोभी होकर के ये विराजमान है चंचु होकर के लोभी होकर के ये विराजमान है धुनोत सुप्तिम इस समय शयन कर रहे हैं प्रियालाल के शयन की शोभा का हम दर्शन करें कैसे उन्होंने पर रखा है अफुल्ल नीलोत्पल चंप काभान विधत्ते तो स्वमयूख ब्रंदई अनावृतई मंडन अब वो सब उसमें जब शिवप्रियालाल की रूप माधुरी का शयन करते हुए रूप माधुरी का इन्होंने दर्शन किया उस समय कह रही हैं कि अली सखी देख श्री प्रियाजी के श्री अंग से सुवर्ण की कांति निकल रही है पीछे रखा हुआ है रत्न का दीपक अब कांति निकलेगी तो दीपक के ऊपर जब जाएगी तो वो जो पीछे प्रियाजी के तब तरफ रखा हुआ जो रत्न का दीपक है वो रत्न का दीपक तो ऐसे लग रहा है जैसे कोई चंपे का फूल खिला हो चंपा खिल रही हो और श्री लाल के पीछे रखा हुआ जो लालजी के पीछे रखा हुआ जो दीपक है वो दीपक ऐसे लग रहा है जैसे कि मानो कोई नील कमल खिल रहा हो तो प्रिया जी के अंगकांति से एक दीपक नील कमल के समान दिख रहा है चंपा के समान दिख रहा है और लालजी की अंकांति से उनके पीछे रखा हुआ जो दीपक है वह कमल के समान दिख रहा है इतस्ततो मणि इधर उधर रखा हुआ मणि न्यस्तमणिदीप जो मणि के दीपक हैं अब मणि के दीपक की स्फटिक मणि का जो दीपक है उसमें तो जैसी रोशनी आएगी वैसा दिखेगा अरे लाल मखमल के ऊपर स्फटक मणि रख दोगे स्पटक मणि दिखने लगेगी जैसे लाल रंग है और नीले कपड़े के ऊपर रख दोगे तो वो नीले रंग की दिखने लगेगी तो मणि जैसे उसका अपना रंग नहीं है परंतु वह संपर्क से उसी शोभा को प्राप्त कर लेती है इसी प्रकार श्री प्रिया जी की अंग कांति से पीछे रखा हुआ दीपक वह चंपे की अंगकांति को प्राप्त कर रहा है और लालजी के पीछे रखा हुआ जो दीपक है वो उनकी अंगकांति से नीली अंगकांति को नीलम के नील कमल की अंगकांति को प्राप्त कर रहा है तो प्रफुल्ल नीलोत्पल और चंप का भांग खिले हुए नील कमल और चंपक का वर्णन करता है क्योंकि जो वर्णन किया जाता जो रूपमाधुरी है उस रूपमाधुरी का यथातथ वर्णन कर सकना संभव नहीं है ऐसी स्थिति में विवश होकर के एक कवि हृदय को कहीं बिंबों को ढूंढना पड़ता है और बिंबों के माध्यम से इमेजेस के माध्यम से वह उस वस्तु को कहीं प्रकट करता है तो सखी की भी स्थिति है कि यथातथ रूप में तो उसके वर्णन करने की वाणी में भाषा में सामर्थ्य नहीं है ऐसी स्थिति में उस वस्तु का वर्णन करने के लिए किसी बिंब को ढूंढ करके इमेज को ढूंढ करके वह इमेज के माध्यम से उसके प्रभाव को वर्णन करती है वस्तु का वर्णन यथात किया जा सकता है परंतु प्रभाव का वर्णन करने के लिए सर्वदा बिंब विधान की काव्य में आवश्यकता अनिवार्यता होती है तो इसलिए बिंब विधान कर रहे हैं कि बिंब विधान में श्याम सुंदर के पीछे रखा हुआ दीपक आज नील कमल जैसा और प्रियाजों के पीछे रखा हुआ जो दीपक है वह चम्पे की किसी लता के समान चम्पे के किसी फूल के समान प्रतीत हो रहा है माने इन श्री प्रियालाल ने दोनों ने वृंदावन की जितनी भी वस्तुएं हैं और उस निकुंज के उन दीपकों को विशेष रूप से स्वमयूख बृंदई अपनी मयूख माने किरण उन किरणों के समूह के द्वारा उसे चमका दिया है विधत्ते तो स्वमयूक वृंदई तो की आभा वाला और नीलोक आभा वाला तो बना दिया है अनाई मंडन माल्य चेलई इस समय श्री, श्री अंग के ऊपर श्री लाल जी ने जो वस्त्र धारण कर रखे है जो हार धारण कर रखे हैं कुंडल वे सखी भी आज श्री प्रिया लाल की रूप माधुरी का दर्शन करके प्रेम में विभल हो रही हैं अतः उन सखियों को भी अपने स्थान का पता नहीं है वे स्थान से कहीं अलग लड़खाती हुई गिर कर के वही मूर्छित हो गई हैं और जो जहां मूर्छित हुई है वहीं वह तस् रूपी सखी वह आभूषण रूपी सखी वहीं पड़ी हुई है ये सखी भी जो अंग सखी है वे अंग सखी भी इस समय कैसी विफल होकर के विराजमान हो, हो रही हैं। तो आज अनाब्रतयी मंडल माल्य चेलई श्री प्रियालाल इन्होंने जो माला माल्य माने पुष्पों की माला जो धारण कर रखी थी वो माला भी बिखरी हुई टूटी हुई पड़ी हुई है मानो सखी श्री प्रिया लाल की रूपमा का दर्शन करके मूर्छित हो गई और उसे अपने आप को भी संभालने का अपने स्थान का भी बोध नहीं है ऐसे वस्त्र भी भी जो सखी है वो भी अपने सेवा के स्थान उनको भूल करके जहां पहुंची वहां ही मूर्छित होकर के गिर रही है तो ऐसे वो अः अनावृत अनावृत होकर के मंडन माल्य और चेल माने वस्त्र तो श्रृंगार माला और वस्त्र ये सखी ये प्रेम में विफल होकर के अपने स्थान को भी भूल गई हैं और स्थान को भूल करके ये जहां तहा जहा पहुंची जहां विफल होकर के गिरी वहीं अभी भी गिरी हुई पड़ी हुई हैं और अपने आप को संभाल की इनको अभी होश नहीं आया रस की रीति यहां अद्भुत रूप से ये प्रकट श्री नुकुंज मंदिर के श्री प्रियालाल के अंग में जितनी भी वस्तुएं हैं वे सब सखी रूप होकर के ही विराजमान हैं। चिन्हय भी हैं और साथ के साथ में केवल ही नहीं है बल्कि वे सखी रूप होकर के भी विराजमान है श्यामचंद्र ने जो वस्त्र अलंकार श्रृंगार धारण कर रखा है वो कृष्ण अंग संगता सखी है प्रिया जी ने जो धारण कर रखा है वो श्री प्रिया अंग संगता सखी है दोनों जिस श्रृंगार पर बैठे हैं जैसे एक पलंग एक मंडप तो वहां पर एक कुंज तो वो उभय अंग संघनी सखी होकर के विराजमान तो अंग संघनी जो सखी वो भी तीन प्रकार की एक सखी है प्रिया अंग संघ दूसरी है श्री लालजी अंग संगनी ने और तीसरी सखी है उभय अंग संग जो जहां पहुंच गए वो वहां ही वैसी ही मूर्छित तो पड़ी हुई है आगे कह रहे हैं तो सकृष्ण मेघा स्वरचल आलि वृतोत् माधुरे माधुर्यस अमुक किम आस्नापयत स्वाह प्रत्यवत्ता प्रत्येहणेना धिन्वन अब श्री कृष्ण रूपी जो मेघ है उन कृष्ण रूपी मेघ ने कृष्ण का वर्णन करे हैं स्थिर चंचलाली वृतोति माधुर् रसै अमु किम बोले अरे सके देख श्री शाम उस समय सिर चंचलाली माधुर् रसई मेघाप्य श्री प्रिया लाल के श्रीअंग पर जो श्रृंगार रूपी सखी हैं, मानो आज कृष्ण मेघ ने इन सभी वस्तुओं को नहला दिया है मेघ का यह काम है कि वो जहां भी पड़ेगा उस वस्तु को स्वच्छ कर देगा ऐसे ही श्री कृष्ण मेघ हैं और उन्होंने अमूह माने इस नुकुंज मंदिर की जितनी भी वस्तुएं हैं उन सारी वस्तुओं को आसनापयत नहला दिया है उनको स्वच्छ कर दिया है अर्थात कृष्ण की अंगकांति से ये संसार की जितनी भी वस्तुएं हैं ये सब नुकुंज मंदिर की वस्तुए हैं परंपरम सुंदर हो रही है कृष्ण में कैसे हैं स्थिर चंचलाल स्थिर विद्युत माला से जैसे युक्त हैं तो श्री क्रिया प्रिया जी हो गई बिजली और शाम सुंदर हो गए मेघ पंत जगत में जो बिजली है वो चंचला होती है पंत यहां पर शयन करते समय प्रियालाल दोनों शयन कर रहे हैं शयन करते समय दोनों हिलडुल नहीं रहे हैं और आज मानो वे स्थिर बनकर के विराजमान हैं तो स्थिर चंचला आली तो स्थिर चंचला माने बिजली बिजली की जो आली माने पंक्ति उससे युक्त हो करके मानो ये कृष्ण मेघ विराजमान है ये कृष्ण मेघ ऐसा है जिसको एक स्थिर बिजली ने घेर रखा है प्रिया जी हो गई स्थिर बिजली चंचला जैसी चमक तो है परंतु चंचलता नहीं शयन कर रही है इसलिए स्थिर निश्चे होकर के वे शहन कर रही हैं माधुर्य रस ही अमुख के ऐसे इस कृष्ण मेघ ने माधुर्य रस से आस नापे आज मानो श्री प्रिया जी उन प्रियाजी को भी अपनी अंगकांति से नहला दिया है निज से माने परम प्रसन्न हो करके इस मेघ ने आश्चर्य की बात है कि हम दासियों को भी अपनी रूप माधुरी से वैसे ही आनंदित कर दिया है जगत की रीति यह है कि दासियों को पुरस्कार मिलता है जब वे सेवा पूरी कर लेती परंतु ये ऐसा उदार स्वामी है कि जो सेवा किए बिना भी दासियों को पहले से ही पुरस्कार प्रदान कर रहा है तो आज अपनी शोभा के द्वारा हम दासियों को अमू अमू माने हम जो दासियां हैं बहुवचन का प्रयोग है हम दासियों को श्री श्याम और श्री प्रिया जी पहले ही पुरस्कार दे देती है जगत की रीति यह है कि पुरस्कार दिया जाता है जब कार्य समाप्त हो जाए तब पुरस्कार दिया जाता है परंतु यहाँ पर पहले से ही हमको पुरस्कार मिल गया हमने कोई सेवा की नहीं है पर ही इस रूप मार के दर्शन का पुरस्कार हमको प्राप्त हो गया है दोबारा सुन ले के स्थिर चंचलाली व्रता श्री कृष्ण एक मेघ के समान है जो कि एक स्थिर बिजली से आवृत है उन्होंने बादल जैसे वर्षा करता है ऐसे श्री कृष्ण ने भी माधुर्य की वर्षा हमारे ऊपर की है और हम गोपियों को हम मंजरी दासियों को पहले से ही क्या आसनापियत इस कृष्ण मेघ ने नहला दिया और कृत्य आज माने अपनी सेवा के पूर्व ही तो हमको सेवा करनी चाहिए थी परंतु सेवा के पूर्व ही प्रत्यारण माने पुरस्कार के द्वारा प्रत्यारण आदित्य एवं धनम आदित्य तो माने पहले से ही धिनवन माने हमको आनंदित कर दिया है तो स्वरण कृत्य हम सेवा करने के लिए प्रस्तुत हुई है परंतु तो सेवा कर नहीं पाई हैं उसके पहले ही आदित है एवो पहले से ही इन श्री शाम ने हम दासियों को आज प्रत्यार्ह माने पुरस्कार दे करके कृतकृत कर दिया है प्रत्यारहण धिनवंध प्रसन्न होकर के हमको माने पुरस्कार प्रदान कर दिए हैं तो हमको श्री कृष्ण ने अपने रस से आनापित स्नान करा दिया है और करते हम जो श्री प्रियालाल की सेवा करने का प्रयास कर रही थी उसके लिए इच्छा कर रही थी उसके पूर्व ही आदित उसके पूर्व ही प्रत्यारणे नो माने पुरस्कार दे करके दिन मन हमको आनंदित कर दिया है तो ऐसा उदार मालिक कहा मिलेगा शास्त्र कहता है कि प्रत्यक्ष गुरु पूज्या गुरुजनों की पूजा मुख के सामने करनी चाहिए प्रशंसा परोक्षे मित्र बांधव मित्र बांधवों की प्रशंसा परोक्ष होने पर पीछे से की जाए वो सच्ची प्रशंसा होती है नीति कहती है और काव्यंत तथा भ्रता नौकर की सेवा नौकर की प्रशंसा जब वो काम पूरा कर ले तब उसकी प्रशंसा करे पहले से प्रशंसा कर दी तो काम करके नहीं देगा तो कार्यंत तथा भत्या सेवक की प्रशंसा करनी चाहिए जब उसने काम पूरा कर लिया हो नहीं बहुत अच्छा काम किया शाबाश ये लेते हैं पुरस्कार तब उसको पुरस्कार दिया जाएगा और पुत्रा नहीं वतु नहीं वतु की प्रशंसा नहीं कर उसको पुरस्कार हाँ ठीक है बहुत अच्छा अच्छा कर रहे हो चलो चलो चलो तो पुत्र की प्रशंसा नहीं करे नीति कहती है तो यहाँ पंथ ये ऐसा उदार मालिक है जो कि सेवा करने के लिए प्रवृत्त हुए, उसके पहले ही अपनी रूप माधुरी रूपी महारत्न को प्रदान करके हमारी आंखों को पुरस्कृत कर रहा है तो यहां अशोक्ति अलंकार का यहाँ प्रयोग किया गया है और अशोक्ति अलंकार में जो कार्य है उस कार्य की सुनिश्चितता दिखाते हुए यहाँ चौथे प्रकार की जो अक्षति है वो चौथे प्रकार की अक्ष का यह प्रयोग किया कार्य की सुनिश्चितता होने पर कार्य की प्राप्ति पहले का बता दी जाए कारण का वर्णन बाद में किया जाए कारण के पहले से ही कार्य जहां उपस्थित हो जाए ये अक्षयोक्ति अलंकार है और उस अक्षयोक्ति अलंकार का यहाँ चौथे प्रकार की जो अक्ष है उसका यहाँ वर्णन विशेष रूप से किया गया है तो सकृष्ण मेघ हा ये कृष्ण रूपी मेघ अपूर्व से विराजमान है जो कि स्थिर चंचलाली वृत स्थिर बिजली से आवृत है इसने माधुर्य माधुर्य रस से हमको नहलाते हुए आसना पे हमको नहला दिया है और स्वार कृत्यवृत्ता हम जब स्वामी की सेवा करने के लिए प्रवृत्त मात्र हुए, अभी तो सेवा की नहीं है केवल सेवा करने का विचार मात्र किया है इतने में इतने के इतना देख करके ही पृथ्वी मैंने इसने हमको पुरस्कार प्रदान किया आदित्य हमारे पहले से ही पुरस्कार प्रदान कर दिया धिनवंत प्रसन्न हो करके हमको प्रशंसा पुरस्कार प्रदान कर दिया है और हमको आस्नापयत हमको अपनी रूप रूपमाधुरी से नहला दिया है अब कृष्ण भावनामृत नहीं कह रहे हैं कृष्ण भावनामृत ये विष्णा चक्रवर्ती जी का दिव्य ग्रंथ है और भागवत कृपा से श्री बाबा की कृपा से यहाँ पर एक बार पाठ हुआ था भागवत भागवत में उसका अष्टयाम लीला का एक बार पाठ किया जा चुका है कृष्ण भाव नंबर महाकाव्य है बड़ा सुंदर तांबुल अंगार धान्या गुर कालो कतिक्षा धान्यालोचित गम्यां बबुवा, बभुव माने उन दाशियों ने इसके पहले किसी ने तांबूल तैयार किया अभी भीतर प्रवेश नहीं किया है उसके पहले तैयारी कर ली अथवा प्रवेश कर लिया पर बिना, शोर मचाए बिना चुपचाप प्रियालाल जगे नहीं उनमें, उनके में बाधा नहीं पड़े बिल्कुल धीरे धीरे बिना हो हल्ला करते हुए तांबूल, माने तांबूल तैयार किया किसी ने माला बनाने की बनाई विविधान लेप किसी ने धीरे से चंदन घिस लिया अनु अनुलेप चंदन इत्यादि जो है उनको तैयार कर दी फिर अंगारधानी किसी ने चार के दिनों में अंगीठी तैयार कर ली है अंगारधानी अंगारधानी मैंने अंगीठी उसी का अंगीठ अंगारधानी का ही हिंदी का बिगड़ा हुआ रूप है अंगीठी अंगारधानी अंगीठी इस तरह से उसका बिगड़ा हुआ ही वो रूप है तो अंगारधानी जो है अंगीठी उसको तैयार की किसी ने अगर अगर के धूम, उनकी सब तैयारी करके रख दी कि अगर धुए की जब जरूरत पड़ेगी वो तैयार है जितनी भी आगे की सेवा है उन सेवाओं के उपयुक्त कई प्रतिपद माने विभिन्न जो सेवाएं हैं उन सेवाओं को ये करती हुई विराजमान हो रही हैं कथित क्षण कुछ क्षण में सारी सेवा की तैयारी कर ली है ता गम्याम बबूब कथित क्षण स्थान गम्याम बबूब इस प्रकार कुछ ही क्षणों में तामाने इन ने सारी वस्तुओं को तैयार कर लिया तांबुल माला चंदन अंगीठी अगुर धूप इन सारी वस्तुओं को तैयार कर दिया नृत्य के काम की वस्तु है अंगीठी भी नित्य काम की वस्तु है क्योंकि स्नान करने के बाद में श्री प्रिया जी फिर अपने केशों को सुखाएंगे और उनसे सुभाषित करेंगे तो स्नान के समय धूप के लिए अंगीठी की भी जरूरत प्रभंजनो तुम निकुंज राजव विराजिष्ट मुदा तदानिम मन प्रबुद्ध श्रथ दुर्वलांगो द्रुतम प्रया शशाक अब प्रभंजनो श्री निकुंज मंदिर में प्रभंजन माने वायु चलने लगी वायु के तीन गुण विशेषतः वर्णन किए गए शीतल मंद और सौत ये वायु के तीन गुण हैं इनमें मंदता गुण का यहां विशेष रूप से वर्णन किया जा रहा है उसको हाईलाइट किया जा रहा है रेखांकित किया जा रहा है कि प्रभंजनों रंजय तुम तो निकुंज राजो आय निकुंज राज श्री प्रियालाल उनको रंजय तुम उनको आनंदित करने के लिए प्रभंजन माने वायु धीरे धीरे चल रहा है शीतल मंद सुगंध वायु व्याराज विशेष रूप से राजस्तो सुशोभित हो रहा है आनंद पूर्वक धीरे धीरे क्यों चल रहा है मने प्रबुद्ध श्ल दुर्वलांगो मानो ये वायु भी सो गया था और सोने के बाद में में आदमी की की अभी व्यक्ति शरीर एक, एक फुर्ती नहीं आती है तो मानो सो करके अभी अभी उठा है प्रबुद्धि अत श्लथ दुर्बलांगो इसका शरीर श्लथ और दुर्बल भी हो रहा है इससे दुर्बल होने के कारण वायु धीरे धीरे चल रहा है जैसे शय्या से उठने के बाद में व्यक्ति धीरे धीरे ही रेंगता रेंगते चलता है ऐसे ही ऐसा मन्ने मन्ने ऐसा में मानती कि वायु प्रबुद्धिमान्य माने जाकर के माने थककर के दुर्बल अंग वाला होकर के दुर्तम प्रया तुम नाम तथा न नतरा, ताराम शाको या तेज चल सकने में अभी न प्रयातुम तराम आज अधिक तेज चलने में न शाको या संभव समर्थ नहीं हो रहा है उत्प्रेक्षा अलंकार है उत्प्रेक्षा जहां पर इमेजिनेशन की जाए वहां पर कल्पना की जाए वहां उत्प्रेक्षा उत्प्रेक्षा शब्द का तात्पर्य होता है कल्पना शब्दार्थ उत्प्रेक्षा का शब्दार्थ है कल्पना उपमा का, का शब्दार्थ है शब्दार्थ है समानता उपमा माने समान और रूपक का शब्दार्थ है आरोप जहां एक वस्तु पर दूसरी वस्तु का आरोप किया जाए वहां पर रूपक होता है जहां पर कोई कल्पना की जाए वहां पर उत्प्रेक्षा होती है उत्प्रेक्षा का अर्थ ही है कल्पना और जहां समानता दिखाई जाए उसका अर्थ होता है उपमा तो यहां पर ये उपमा यहां उत्प्रेक्षा अलंकार है ये मन मैं ऐसा मानती हूं उपमा उत्प्रेक्षा की पहचान भी है मन ये उत्प्रेक्षा की पहचान भी होती है तो मानो ये वायु अभी अभी सोकर के उठा है इसलिए अभी इसकी शरीर में दम नहीं आई है इसलिए धीरे धीरे नकुंज मंदिर में जा रहा है इस समय धीरे ही चलने का क्योंकि काल के समय झपट झपट करके चलना और ये फेका नहीं है सेवा में जाये शिवप्रियालाल एकदम उनकी नींद धीरे धीरे दूर एकदम एकाएक नींद कहीं दूर हो गई तो फिर सिर में दर्द होने लगेगा जुगल सरकार को ऐसा तो नहीं करना चाहिए इसलिए धीरे धीरे मंगला के समय कोमलता के साथ में सब कार्यों की सेवा करनी चाहिए अब भृंगावली का वर्णन कर रहे हैं ये वायु का वर्णन हुआ आगे भोरों का वर्णन कर रहे हैं या वृक्ष बल्यो व्यसन तदैबो ता चुमस तदामोद भरई दिशो दशा पसार तई श्वास पथई प्रवेश तई वृंदावली जागरियान चकार अब इसी वायु ने अब क्या किया या वृक्ष बल्लो व्यकरण व्याकरण तदैब जो वृक्ष की बल्लिया थी उन वृक्ष की लताओं को भी इस वायु ने व्याण माने छुआ उनका जैसे चुम्बन करते हुए उनको छूते हुए ये बढ़ाए जैसे कोई बालिका का चुम्बन करते हुए जैसे पिता विराजमान हो ऐसे ये वायु आज इन वृक्ष की वृक्ष लता इनका चुम्बन करते हुए ये वायु विराजमान हो रहा है या वृक्ष बल्ले जो वृक्ष और लताएं। व्याकरण सौ आज प्रकाशित तो हो गई थी तदैवता चुम्बन उसी समय इस वायु ने उन वृक्ष और बल्ले इनका चुम्बन किया जैसे गुरत काल सोते हुए बालक बालिका उनका चुम्बन करते हुए विराजमान है इसी प्रकार वायु ने ही वृक्ष और बल्ले व्याकरण जो शयन कर रहे हैं उनको भी इस वायु ने चुमन चुम्बन किया और तदामोद भवे दिशो दिशा और उस समय आमोद से उन लताओं की और उन वृक्षों की फूलों की सुगंध से भी पूरी दशाओं दिशाओं को फैला दिया तो वृक्ष लताएं उनसे सुंदर पूरी दशो दिशाएं व्याप्त हो गई हैं प्रसार तयी श्वास पथई प्रवेश और उस समय जैसे ही सुगंध चारों ओर प्रसारित हुई प्रसार श्वास पथई प्रवेश तो वायु ने श्वास पथ से नासिका से भोराओं में भी प्रवेश किया भ्रमरों में भी प्रवेश किया और प्रवेश करके भृंगावली जागरेण, चकार सृंगावली को भी जगा दिया एक अलंकार होता है उस अलंकार का नाम है मानवीयकरण रूप कलंकार का एक भेद है परसोनिफिकेशन जिसमें जड़ वस्तु को भी चेतन की तरह से प्रस्तुत किया जाए यहां पर वायु को एक वयोवृद्ध ग्रह स्वामी के रूप में प्रस्तुत किया गया वो अपने सुंदर युवक वृक्ष और लता पुत्र पुत्री उनका चुम्बन करते हुए उनको सहलाते हुए उनको जगा रहा है और फिर उन बालकों की उन लता और वृक्ष इनकी सुगंध उस सुगंध से अपने आप को सुवासित करते हुए उनके आमोद आमोद माने सुगंध आमोद भरई दिशो दिशा सारी दिशाओं को भी सुवासित करते हुए प्रसार तयी श्वास फैल वो वायु फैलता हुआ गया और फैल करके श्वास पथई प्रवेश भंडावली श्वास के माध्यम से भोरों के भीतर भी उसने प्रवेश किया और भोरों को भी जागरियान चकार सह जगाया तो इस प्रकार वायु हो गया एक कहीं प्रौढ़ी उसने वृक्ष और बल्ली इन पुत्र पुत्री जो घर के सदस्य हैं उन सदस्यों को भी जगाया और जो वृंडावली छोटे छोटे से बालक हैं उन बालकों को भी जगाया उठो उठो उठो सुबह हो गया समय हो गया, ऐसे कहके जैसे जगा रहा तो उनको भी जगाया और भौरों के नाशका में प्रवेश करके और वृक्षा वृक्ष जो हैं, उनको झंझोड़ते हुए जगाते हुए ये वायु सुगंध से युक्त होकर के बेराजमान हुआ दोबारा समय या वृक्ष बल्लेहा जो वृक्ष की लताएं थीं, वृक्ष बल्लियां थी, थी तो उस समय शयन कर रही थीं, वे उसी समय उनका करते हुए तद आमोद भरई दसो दिशा उनकी सुगंध से दसों दिशाओं को सुवासित करते हुए विराजमान हुआ और प्रसार कई श्वास पथई वह श्वास के पथ से प्रसारित होकर के माने नाशिका के माध्यम से प्रसारित होकर के वृंदावली भोरों भोरो के भीतर भी प्रवेश कर गया तो प्रवेश प्रवेशावली वृंगावली में प्रवेश करा करके जागरियान चकार सौ उसने वृक्षों को भी जगाया और उसने जो वृंगावली है उस वृंगावली को भी अपूर्ण रूप से जगाया तो वायु जो है उसकी ये शोभा का वर्णन कर रहे तो वायु के द्वारा वृक्षावली भी जागे हैं और वृक्ष भोरे भी जागे के और भोरे भी जाग करके उस समय घूम रहे हैं और वृक्षावली लताओं के ऊपर उनकी सुगंध से आकर्षित होकर के भोरे वृक्षा वृक्ष लताओं के ऊपर चले गए अब प्रातः काल के समय एक बात हमेशा श्री रस्कों की एक पद्धति रही है जो वाणी साहित्य है उसको पढ़ने की एक पद्धति रही है कि यहाँ पर वर्णन तो किया जाता है वृंदावन का प्रकृति का ऐसा लगता है जैसे नेचर का वर्णन किया जा, जा रहा है परंतु वो नेचर का वर्णन नहीं होता है प्रकृति का वर्णन नहीं होता है तत्त्वतः तो वह श्री प्रिया लाल की शोभा का ही वर्णन होता है इसलिए प्रकृति का वर्णन रसिक जनों ने वाणी साहित्य में बहुत विस्तार के साथ में किया भरा पड़ा है वृंदावन की शोभा वृंदावन की प्रकृति की शोभा का वर्णन तत्वत प्रकृति की शोभा के माध्यम से या तो उद्दीपन रूप में प्रकृति का वर्णन करेंगे या श्री प्रियालाल की विलास माधुरी का ही प्रकृति में पूर्वाभास प्राप्त करेंगे ये तो प्रकृति वर्णन की बड़ी उपयोगिता है प्रकृति वर्णन को कभी भी शिव के वर्णन को कभी भी केवल प्रकृति का वर्णन नहीं समझना चाहिए वह आश्रय पदार्थ के रूप में उद्दीपन पदार्थ के रूप में उसका वर्णन बड़ा गौण है मुख्य रूप से उसका वर्णन श्री प्रिया लाल के विलास के रूप में ही रस जनों ने सर्वदा सर्वदा किया तो शिव वृंदावन युगल का बिलास रूप होकर के ही विराजमान है इसलिए श्री प्रबोधानंद सरस्वती जी वृंदावन शतक में एक बड़ी मार्मिक बात कहते हैं कि श्रीमद वृंदाटवी मम हृदय स्फोर आत्मस्वरूप अत्याश्चर्य परम परमानंद विद्या विद्यास्यम हे श्री वृंदावन आप कृपा करके मेरे हृदय में अपने निज स्वरूप को स्फोरित कर प्रत्यक्ष स्वरूप तो प्राकृत आंखों से भी दिख रहा है प्रकृति की शोभा तो इन आंखों से भी दिख रही प्राकृत प्राकृतिक आंखों से भी परंतु वृंदावन से प्रार्थना कर रहे हैं कि हे श्री वृंदावन आप अपने जो निज स्वरूप है उसको प्रेरित करो निजस्वरूप कौन सा है वृंदावन के चार स्वरूप हैं वृंदावन का एक स्वरूप है धाम वृंदावन जो कि भूमि होकर के विराजमान है जहां प्रियालाल लीला करेंगे वो है धाम वृंदावन वृंदावन का दूसरा जो स्वरूप है वो दूसरा स्वरूप है सखी वृंदावन श्री वृंदा सखी हैं और सखी रूप में श्री प्रियालाल इन दोनों का बिलास करती हुई बिल, बिलसाती हुई श्री वृंदावन विराजमान वृंदावन का तीसरा स्वरूप है वैभव वृंदावन वृंदावन कोई भूमि का भाग नहीं है वह श्री युगल सरकार का निज वैभव ही है ऐश्वर्य वृंदावन इसलिए वृंदावन के कण कण में संपूर्ण वस्तुओं को कभी भी प्रकट करने की क्षमता है श्री प्रिया लाल गए रास में अब वहां पर ंग बीणा न जाने किन किन चीजों की नृत्य में जरूरत पड़ेगी श्रृंगार में किन किन चीजों की जरूरत पड़ेगी श्री वृंदावन की लताएं उसी समय प्रत्येक वस्तु को उपस्थित करने कोई घर से सामान लाद करके थोड़ी गए हैं कि ट्रक में पहले सामान गया है और स्टेज की पूरी तैयारी की गई है ऐसा थोड़ी है प्रियालाल तो गए वापस सारी सामग्री अपने आप उपस्थित हो तो स्टेज मैनेजमेंट उनको पहले करने की जरूरत नहीं है तो वैभव वृंदावन श्री वृंदावन और वृंदावन का चौथा जो स्वरूप है वो चौथा स्वरूप है श्री वृंदावन स्वरूप वृंदावन अर्थात प्रियालाल में सखीगण श्री वृंदावन में सखीगण प्रियालाल की शोभा का ही दर्शन करते लाल जी जब वृंदावन का दर्शन करते हैं तो वे श्री राधानी का दर्शन करते हैं श्री राधारानी जब वृंदावन का दर्शन करेंगी, तो उसमें लालजी की शोभा का दर्शन करेंगी। सखी रानी जब वृंदावन का दर्शन करेंगी, तो युवल के बिलास का दर्शन करेंगी। तो वृंदावन के चार स्वरूप पहला धाम वृंदावन जहां पर के श्री युगल सरकार की लीला होगी दूसरा अग्रवर्तनी सखी हैं और श्री वृंदावन की प्रत्येक वस्तु सखी वृंदावन होकर के विराजमान हो है जैसे सखी जुगल को बिलसाती हैं ऐसे वृंदावन की भी प्रत्येक लताएं जुगल को बिलसाती हुई विराजमान हो रही हैं सखी वृंदावन तीसरा वृंदावन का जो स्वरूप है वो वैभव वृंदावन वृंदावन कोई भूखंड नहीं है श्री प्रियालाल का जो वैभव है वह वैभव ट्विट या वैभव जो तेज है वही वृंदावन होकर के विराजमान दे ट्विट प्रभाव धामन धाम शब्द के कोष में चार अर्थ किए गए गे।, गे माने पहले अब गे का वर्णन किया था जैसे धाम वृंदावन ये गे हो गया ट्विट माने प्रभाव श्री युगल सरकार जो है उनका अपना ही निज वैभव है और श्री वृंदावन की एक विशेषता कि जब जिस चीज की युगल सरकार को जरूरत है लीला में वो वस्तु तुरंत ही उपस्थित हो जाएगी शिव वृंदावन का विशेषता भिशे, इसलिए वे ट्विट माने वैभव रूप होकर के तेज रूप होकर के शिव वृंदावन विराजमान हैं। और चौथी जो वस्तु है वो है देव श्री प्रियालाल उनका ही दर्शन करते हैं तो श्री वृंदावन धाम वृंदावन वैभव वृंदावन और सखी वृंदावन ये वृंदावन के चार स्वरूप हैं और यहां पर श्री वृंदावन का जो वैभव प्रकृति का नेचर का जो कुछ भी वर्णन किया जाता है वो नेचर का वर्णन नहीं है वो माया या प्रकृति का वर्णन नहीं है वह वर्णन तत्वता हा श्री प्रियालाल के प्रभाव का है वह सखी का है वह श्री प्रियालाल के देह का है और वह दिव्य भूमि का है जो दिव्य भूमि संपूर्ण लीला की सभी वस्तुओं को प्रकट करती हैं इसलिए श्री प्रभु जी कह रहे हैं कि श्रीमदाटवी हे श्री वृंदाटवी मम हृदय आत्मस्वरूप आप मेरे हृदय में अपने स्वरूप को माने ये चार स्वरूप धाम वृंदावन सखी वृंदावन वैभव वृंदावन और रूप वृंदावन इन चारों स्वरूपों को कृपा करके कर। जो अत्य आश्चर्य है परम परमान रहस्यम आनंद विद्या का भी जो रहस्य है सबका आश्रय पदार्थ जो ब्रह्म उस ब्रह्म का भी परम सार यदि कोई है तो वह लीला बिहारी है हमारे लिए श्री कृष्ण शिवृन्दावन के जो रसोपासना वाले हैं उनके लिए श्री कृष्ण तत्व रूप में उपास्य नहीं है वे लीला बिहारी के रूप में ही उपास्य हैं। यह एक सूत्र है श्री कृष्ण उनको हमने एक बार समझ लिया वे तत्व हैं, पर परतत्व हैं। समझ करके इस ज्ञान को उठा करके पृष्ठभूमि में रख लिया अपने हृदय में बसा लिया ठीक है दिमाग में रख लिया और पोठरी उठा करके अलग रख दी अब जितनी भी लीला का ध्यान होगा वो लीला बिहारी के रूप में उनका ध्यान होगा ब्रह्म के रूप में ध्यान नहीं रस की रीति है तो तत्व रूप में कृष्ण उपास्य नहीं है लीला में सर्वदा सर्वदा वे लीला बिहारी के रूप में ही उपास वृंदावन तो की शोभा का जो कुछ भी वर्णन किया जा रहा है एक एक पक्षी एक एक इन में या तो वे सब सखीगण हैं, सेवा में उपयोगी हैं, या वे श्री वृंदावन के ही वैभव युगल सरकार के वैभव के रूप में है साक्षात तो युगल सरकारी ही हैं, श्री वृंदावन भी हैं, सखी वृंदावन भी हैं, वैभव वृंदावन भी हैं और धाम वृंदावन भी करके होकर के इसलिए अब यहां पर पक्षियों का वर्णन किया जाता है तुंजित अंजित सुजमु बृंदाथ बिलोक्य सर्वतः स्वनाथ जागरणो नियुक्त कालज्ञतयात उस समय श्री वृंदा देवी जी ने वृंदा जी ने रायात रायात माने माने बेग से इन उस समय वृंदावन के जितने भी पक्षी हैं उन पक्षियों को जगाया श्री वृंदा देवी जी ने पक्षियों को भी जगाया तो पक्षियों की बोली से युगल सरकार जागेंगे इसलिए पक्षियों के माध्यम से जगाया युवा सरकार को यह बोध हो जाए कि प्रातःकाल होने वाला है गुंजे तय भौरों की गुंजावली के द्वारा पक्षी जागे एक ये एक श्रृंखला है वायु के द्वारा भौरे जगाए गए भौरों के द्वारा वृक्षों में प्रवेश किया गया वृक्षों में और भौरों की आवाज से अब पक्षी जागे तो ये श्रृंखला चल रही एक सखी दूसरी सखी को जैसे जगाती हुई विराजमान हो रही है ये सखी परस्पर सेवा करते और उसका जो आस्वादन है वो अकेले नहीं लेती है वो उस आस्वादन को बांटे बिना नहीं रहती है दूसरे को भी उस आस्वादन में सम्मिलित करती है दोनों चीज ज्ञानी की जो उपासना है वह एकांत तो उस कुमारी कन्या के समान है जो कि कई चूड़ी पहनेगी तो आवाज होगी सारी चूड़ियों को उतार देगी एक एक चूड़ी पहनेगी और फिर धान कूटेगी तो आवाज नहीं होगी एक एवं चले तस्माक कुमारी आए वो कंकण है परंतु तो जो रसकों की जो उपासना पद्धति है वो यूथ की उपासना पद्धति है हमारी जो उपासना पद्धति है वो यूथ के भीतर श्री विशाखा के युद्ध के भीतर अपनी जो अग्रवर्तिनी है उनके युद्ध के भीतर श्री रूप जी उनके युद्ध के भीतर अनुगत हो करो तो की जो गुंजावली है गुंजित उनके द्वारा तो वायु ने जगाया वृक्षों को वृक्षों ने जगाया भौरों को और भौरों ने वृक्षों के भीतर प्रवेश करके जब स्वर किया तो उनकी गूंज को सुनकर के पत माने पक्षी जागे तदगुंज रंजित तो सुस्वर भोरे सुस्वर कर रहे हैं ये भोरे बड़े काम हैं श्री श्याम सुंदर कभी सखा कह रहे हैं भैया बड़ी तेज पड़ो धूप बड़ी तेज है शाम सुंदर बोले अभी छत्ता की व्यवस्था करो आपने अपनी बंशी निकाली और बंशी निकाल करके आप मल्हार राग गाना चाहते हैं पंत सखा से पूछ रहे हैं बोले भैया अभी मल्हार राग गाय के बादलन को बुलाऊ मेरे बंशी में मल्हार गायबे के संगी संग बादल आ जाएंगे परंतु स्वर दे इतने में कोई घोरा आकर के गुन गुन गुन गुन करने लगता है श्यामचंद्र बोले मिल गए भैया स्वर और भोरे के स्वर को आधार बनाकर के श्रुति बना करके आप वैशी में वहां से गायन प्रारंभ कर देते हैं जैसे एक गायक वह कोई श्रुति पकड़ता है कि भाई दूसरे काले के नीचे वाला स्वर वहां से मैं गाना शुरू करूंगा या पहला काला या दूसरा काला इनको वो जैसे दबा करके हारमोनियम में फिर उससे अपने स्वर को पकड़ करके प्रारंभ करता है ऐसे भोरा भी श्री पक्षियों को एक स्वर प्रदान कर रहे हैं जय जय जय तो भोरों ने अब पक्षी गायन करेंगे तो पक्षियों को भी कोई श्रुति तो चाहिए कि श्रुति को आधार बना करके गायन करें उस समय भवनों ने जो श्रुति गायन श्रुति दी उसी श्रुति को आधार बना करके इन्होंने गायन प्रारंभ किया है तो तब के गुंजार से रंजित सुस्वर भवनों का वो गुंजार भी रंजित था सुस्वर से युक्त था उससे भसम प्रबुद्ध ये पक्षीगण पूरी तरह से जागे और वृंदाथ विलोक्य सर्व था वृंदा ने इन पक्षियों को जगे हुए देखा उस समय स्वनाथ इन पतत्रे इन पक्षियों को श्री स्वनाथ प्रियलाल उन प्रियालाल को झकाने के लिए न्यूनतम उनके मन काम में मंत्र फूंक दिया और श्री वृंदा ने जो कविता सुनाई उसी कविता को ये पक्षी आज युगल सरकार को सुना रहे हैं प्रातः काल के समय जैसे एक बंदी बंदी बंदीचंद राजा की स्तुति करके राजा को जगाते हैं ऐसे ये पक्षीगण भी उस समय स्तुति करने लगे कि जय सुखसिंधो गोकुल बंधो जागृह तल्पम त्यज शशि कल्पम याता रजनी हे सुख हे प्रभो आज काल हो गया है रजनी बीत गई है अब आपके जागने का समय हो गया है तो श्री वृंदाजी के द्वारा जो कविता सिखाई गई है उसी स्तुति को जागरणे जागरण पतुक्त अपने स्वामियों के जागरण में इन पक्षियों को नियुक्त किया है कालज्ञता रया श्री वृंदाजी बड़ी कालज्ञ है समय को पहचानने वाली है इसलिए काल के अनुसार राग काल के अनुसार स्तुति इनको सुनाती हुई ने से रयात माने वेद से उनको विशेष रूप से पक्षियों को जगाए आसन द्विजेंद्रा यदार्थम प्रथमम द्विजेंद्रा सेवा समियो धियो का यदार्थम माने जिसके लिए प्रथमम माने पहले द्विजेंद्रा माने ये पक्षी सेवा समुत्कियों सेवा के लिए उत्कंठित बुद्धि वाले होने पर भी अभी वृंदावन के कोई भी पक्षी बोल नहीं रहे थे एकदम चुप मौन धारण करके बैठे थे कहीं प्रियालाल जग नहीं जाए हमारी चुकुन मुकुर करने पर ये कहीं जग नहीं जाए इसलिए मुंह कहा मुंह होकर के बैठे थे वही पक्षी अब चुकुन मुकुर ध्वनि करते हुए ये श्री प्रिया इनको जगाने लगे तो आसन यदर्थम पहले ये सेवा हमको मिलेगी ये विचार करते हुए परम सेवा सेवा में उत्कंठित होकर के भी मूक थे वृंदा निशेषम निदेशम तम अवाप्य हर्षा इन्होंने श्री वृंदा के निदेश को प्राप्त किया और निदेश को प्राप्त करके हर्ष पूर्वक क्रीडानिकुंजम परितच्छ पूजू श्री जीवन सरकार की क्रीड़ा के क्रीड़ा निकुंज के चारों ओर बैठकर के जय हो जय हो राधा कृष्ण राधा कृष्ण ए हो ए हो ए हो राधा कृष्ण माधव तू केशव तू गुटर्गू गुटर ऐसा कहते हुए ये सब के सब अपनी अपनी बोली में चुप बोलते हुए बिराजमान हो रहे हैं ऐसा ये सब ए हो इस रूप के अतिरिक्त और कौन सा रूप होगा अहो अहो इस रूप के अतिरिक्त कोई दूसरा रूप नहीं है ऐसे पास पर चर्चा करते हुए फिर ये स्तुति करने लगे ऐसे पर तस्कू जो पर आवाज करते हुए बिराजमान हो गए बोलो लाली लाल की जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय श्री गोविंद जय जय गोपाल जय श्री जै जै जै जै। रमन हरि गोविंद जय राधारमण हरि गोविंद जय जय गिताय गौर हरि गो जय जय श्री राधेश